संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार के में प्रस्तुत है रमेश आचार्य की लघु कथा रिटायरमेंट जीवन के साठ वसन पूरा करने के बाद आज मिस्टर शर्मा स्वयं को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त मान रहे थे आज वे पैतीस साल नौकरी करने के बाद अपने ऑफिस को अलविदा कहने जा रहे थे उन्होंने इस अवसर पर अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था इस पार्टी में उनके ऑफिस के सहकर्मी रिश्तेदार और पास पड़ोस के सभी लोग शामिल थे यह पार्टी किसी विवाह समारोह से कम नहीं थी सभी मिस्टर और मिसिज शर्मा की खूब तारीफ कर रहे थे साथ ही उनके तीनों बेटे और बहुओ के व्यवहार की भी प्रशंसा कर रहे थे आज कई सालों के बाद मिस्टर शर्मा और मिसिस शर्मा आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रहे थे क्योंकि तीनों बच्चों के लालन पालन में वे इतना व्यस्त हो गए थे कि एक घर में रहकर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझने का वक्त नहीं निकाल सके वे अपनी पत्नी से बोले हम अपने बच्चों के प्रति मां बाप का फर्ज अदा कर चुके हैं आज से हम आज़ाद हैं और अब हम अपनी मर्जी से जियेंगे तभी उनके बॉस आए और बोले मिस्टर शर्मा आप बहुत ईमानदार मेहनती और संकल्पी हैं आप हम सबके लिए एक मिसाल हैं आपने अपने तीनों बच्चों को इतनी बढ़िया तालीम दिलवाई है कि वे आज ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं मिस्टर शर्मा बोले नहीं सर ये प्रेरणा तो मुझे आप लोगों के साथ काम करके मिली है एक सप्ताह के बाद मिस्टर शर्मा, शर्मा की सबसे बड़ी बहू उनके पास आई और, और बोली पापा, पापा मुझे आपसे कुछ, कुछ कहना है क्योंकि पिंकी के, के पापा का आपसे कहने का साहस नहीं हो रहा है उन्होंने पूछा कहो बेटी ऐसी क्या बात है पापा आप तो जानते ही हैं कि पिंकी भी अब दसवीं क्लास में पढ़ रही है और उसका बोर्ड एग्जाम है इतने छोटे घर में उसकी स्टडी में प्रॉब्लम आएगी पिंकी के पापा को ऑफिस की ओर से फ्लैट अलॉट हो चुका है इसलिए हमने वहाँ जाने का मन बना लिया है मिस्टर शर्मा बोले इसमें घबराने की क्या बात है हमें तो खुशी है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हो कुछ दिन बाद उनका मंझला बेटा आया और बोला मम्मी पापा आपके लिए आप एक, एक गुड न्यूज है मुझे अपने ऑफिस की ओर से दो साल के लिए अमेरिका जाने का ऑफर मिला है और मैं यह चांस खोना नहीं चाहता हूँ लेकिन आप जानते हैं कि मैं खाने पीने के मामले में कितना लापरवाह हूँ मैं सुमित्रा और बच्चों को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ बस आपकी परमिशन और आशीर्वाद चाहिए मिस्टर शर्मा बोले हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है जहाँ जाओ खुश रहो एक दिन उनका सबसे छोटा बेटा बोला माँ आप तो जानती हैं कि अंजलि भी पढ़ी लिखी है और वह भी नौकरी करना चाहती है ताकि भविष्य में हमारे बच्चों को कोई को परेशानी ना हो। आप लोग भी घर में बोर होते होंगे अब से आप घर को संभालिए और अंजलि भी छुट्टी वाले दिन आपकी मदद कर दिया करेगी और पापा आप भी नाराज मत होना कल से आप चिंटू को स्कूल से ले आना मिस्टर शर्मा अपने अतीत और भविष्य से निकलते हुए वर्तमान की सपाट जमीन पर आ गए अपने गम को छिपाते हुए और पत्नी के दर्द को समझते हुए बनावटी हंसी हंसकर बोले अरे मैं तो सोचता था कि मेरे पास रिटायरमेंट के बाद करने को कोई काम न होगा लेकिन लगता है कि अभी मुझे बहुत काम करना है रिटायर तो मैं नौकरी से हुआ हूँ यहाँ सुनकर मिसिस शर्मा की आंखें भर आई अभी आप सुन रहे थे रमेश आचार्य की लघु कथा रिटायरमेंट वाचक स्वर भारती परिमल